मेरी गाँव में छीन कर बलपूर्वक लिए जा रहे हैं तुम दौड़ कर इन्हें बचाओ जो राजा प्रजा से कर लें कर भी उसकी रक्षा का प्रबंध नहीं करता वह निस्संदेह पापी है मैं ब्राह्मण हूँ गाँवों का छीन जाना मेरे धर्म का नाश है तुम्हें उचित है कि इस समय तुम पूरी शक्ति से मेरी गाँवों की रक्षा करो अर्जुन ने ब्राह्मण का करुणक्रंदन सुनकर उन्हें धाढ़त बधाया परंतु उनके सामने अर्जन यह थी कि जिस घर में राजा युधिष्ठित द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे उसी घर में उनके अस्त्र शस्त्र थे नियमानुसार अर्जुन उस घर में नहीं जा सकते थे एक और कौटुंबिक नियम दूसरी ओर ब्राह्मण की करुण पुकार अर्जुन बड़े असमंजस में पड़ गए उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण का गोधन लौटाकर आंसू पोछना मेरा निश्चित कर्तव्य है यदि मैं इसकी उपेक्षा कर दूंगा तो राजा को अधर्म होगा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 अर्जुन राजा युधिष्ठिर के घर में निसंकोच चले गए राजा से अनुमति लेकर धनुष उठाया और आकर ब्राह्मण से बोले ब्राह्मण देवता जल्दी चलो अभी वे दुष्ट अधिक दूर नहीं गए हैं उनसे गोधन का उद्धार कर लाएं। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने बाणों की बौछार से लुटेरों को मारकर गौवें ब्राह्मण को सौंप दी नागरिकों ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की कुरवंशियों ने अभिनंदन किया अर्जुन ने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा भाई जी मैंने आपके एकांत गृह में जाकर प्रतिज्ञा तोड़ी है इसलिए मुझे बारह वर्ष तक वनवास करने की आज्ञा दीजिए क्योंकि हम लोगों में ऐसा नियम बन चुका है यकायक अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर युधिष्ठिर शोक में पड़ गए उन्होंने व्याकुल होकर अर्जुन से कहा भैया यदि तुम मेरी बात मानते हो तो मैं जो कहता हूँ सुनो यदि तुमने नियम भंग किया भी है तो उसे मैं क्षमा करता हूँ मेरे अंतकरण में उससे तनिक भी दुख नहीं हुआ तुमने जो बहुत अच्छा काम किया बड़ा भाई स्त्री के साथ बैठा हो तो वहाँ छोटे भाई का जाना अपराध नहीं है छोटा भाई स्त्री के साथ बैठा हो तो वहाँ बड़े भाई को नहीं जाना चाहिए तुम वनवास का विचार छोड़ दो न तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है और न मेरा अपमान अर्जुन ने कहा आप ही कहते हैं कि धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए मैं शस्त्र छूकर कर सच सच कहता हूँ कि अपने सत्य प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोडूंगा। अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और 12 वर्ष तक वनवास करने के लिए चल पड़े अर्जुन के साथ बहुत से वेद वेदांग के मर्मज्ञ आध्यात्म चिंतक भगवत भक्त त्यागी ब्राह्मण कथावाचक वानप्रस्थ और भिक्षा भी चले स्थान स्थान पर कथाएँ होती उन्होंने सैकड़ों वन सरोवर नदी पुण्यतीर्थ देश एवं समुद्र के दर्शन किए अंत में हरिद्वार पहुंचकर कर वे कुछ दिनों के लिए ठहर गए ब्राह्मणों ने स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की स्थापना कर ली स्वाहा स्वाहा की गंभीर ध्वनि से सारा वन प्रांत गूंज उठा एक दिन अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा जी में उतरे वे स्नान तर्पण करके हवन करने के लिए बाहर निकलने ही वाले थे कि नागकन्या उलूपी ने कामा सख्त होकर उन्हें जल के भीतर खींच लिया और अपने भवन को ले गई अर्जुन ने देखा कि वहाँ यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो रहा है उन्होंने इसमें हवन किया और अग्निदेव को प्रसन्न करके नागकन्या उलूपी से पूछा सुंदरी तुम कौन हो तुम ऐसा साहस करके मुझे किस देश में ले आई हो उलूपी ने कहा मैं ऐरावत वंश के कौरव औरव्य नाग की कन्या उलूपी हूँ मैं आपसे प्रेम करती हूँ आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति नहीं है आप मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए मुझे स्वीकार कीजिए अर्जुन ने कहा देवी मैंने धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से बारह वर्ष के ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा है मैं स्वाधीन नहीं हूँ मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता तो हूँ परंतु मैंने अब तक कभी किसी प्रकार असत्य भाषण नहीं किया है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 अर्जुन को वर दिया कि किसी भी जलचल प्राणी से आपको भय नहीं होगा सब जलचर आपके अधीन होंगे अर्जुन ने वहाँ की सब घटना ब्राह्मणों से कही तदनंतर वे हिमालय की तराई में चले गए अगस्त्यवट वशिष्ठ पर्वत भृगुतुंग आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करते ऋषियों के दर्शन करते विचरण करने लगे उन्होंने बहुत सी गौवें दान की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 उन्होंने समझ लिया यह यहाँ की राजकुमारी है और राजा चित्रवाहन के पास जाकर कहा राजन मैं कुलीन छत्री हूँ आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए चित्रवाहन के पूछने पर अर्जुन ने बतलाया कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ चित्रवाहन ने कहा कि वीरभर मेरे पूर्वजों में प्रभंजन नाम के एक राजा हो गए हैं उन्होंने संतान न होने पर उग्र तपस्या करके देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न किया उन्होंने वर दिया कि तुम्हारे वंश में सबके एक एक संतान होती जाएगी वीर तब से हमारी वंश में वैसा ही होता आया है मेरे यह एक ही कन्या है इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ उसका मैं पुत्रिक का धर्म अनुसार विवाह करूँगा जिससे इसका पुत्र मेरा दत्तक पुत्र हो जाए और मेरा वंश प्रवर्तक बने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 अर्जुन के पूछने पर मालूम हुआ कि उनमें बड़े बड़े ग्राह रहते हैं जो ऋषियों को निगल जाते हैं तपस्वियों के रोकने पर भी अर्जुन ने सौभद्र तीर्थ में जाकर स्नान किया जब वहां मगर ने अर्जुन का पैर पकड़ा तब भी उसे उठाकर ऊपर ले आए परंतु उस समय यह बड़ी विचित्र घटना घटी कि वह मगर तक्षण एक सुंदरी अप्सरा के रूप में परिणित हो गया अर्जुन के पूछने पर अप्सरा ने बताया कि मैं कुबेर की प्रियसी वर्गा नाम की अप्सरा हूं। एक बार मैं अपनी चार सखियों के साथ कुबेर जी के पास जा रही थी रास्ते में एक तपस्वी के तप में हम लोगों ने विघ्न डालना चाहा। तपस्वी के चित्त में काम का तो उदय नहीं हुआ परंतु उन्होंने क्रोध व दे दिया कि तुम पांचों मगर होकर सौ वर्ष तक पानी में रहो देवर सिंह नारस यह जानकर कि पांडव अर्जुन यहाँ आकर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 वहाँ से लौटकर अर्जुन फिर एक बार मणिपुर गए चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम बब्रुवाहन रखा गया अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा कि आप इस लड़के को ले लीजिए जिससे इसकी शर्त पूरी हो जाए उन्होंने चित्रांगदा को भी बब्रुवाहन के पालन पोषण के लिए वहाँ रहने की आवश्यकता बतलाई और उसे रासू यज्ञ में अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आने के लिए कहकर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 नर और नारायण के मिलन से आनंद की बाढ़ आ गई दोनों परस्पर गले मिले कुशल मंगल तीर्थ यात्रा और उसके कारण के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई कुछ समय के बाद दोनों मित्र रैवत रैवतक पर्वत पर जाकर रहने लगे वहां श्री कृष्ण के सेवकों ने पहले ही सब प्रकार की सजावट एवं खाने पीने सोने घूमने की सुविधा कर रखी थी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 और योग्यता के अनुसार उनका अभिनंदन किया द्वारकापुरी में वे भगवान श्री कृष्ण से निज मंदिर में ही ठहरे और दोनों अनेक रात्रियों में एक साथ ही सोए